शिव पुराण सतरुद्र सहिता तदनंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा महामुने परमेश्वर शिव उत्तम ढीलाएँ रचने वाले तथा तो सत्पुरुषों के प्रेमी हैं उन्होंने मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार दिया था इसलिए जो मनुष्य मार्ग मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सनिकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य अन्यत्र अन्यत्री भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुःख भोग पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है जो लोग विश्वनाश के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप सुख पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सदभावतार का वृत्ंत सुनाकर कहा ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वा नरमुनि के घर अवतीर्ण हुए थे शशि मौल के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे पूर्वकाल की बात है नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था उसी नगर में विश्वानंद नाम के एक मुनि निवास करते थे उनका जन्म शांडल्य गोत्र में हुआ था वे परम पावन पुण्यात्मा शिवभक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्र थे ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे फिर उन्होंने सुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उन ब्राह्मण की भार्य सुचिस्मती जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी अपने पति से बोली प्राणनाथ स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सब को मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें स्वामिन यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर शरी का पुत्र प्रदान कीजिए इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती नंदेश्वर जी कहते हैं मेरे पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रत व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानंद क्षण भर के लिए समाधिस्त हो गए और हृदय में यो विचार करने लगे। अहो मेरी इस सूक्ष्मगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है अच्छा शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर कर वाणी रूप से ऐसी बात कही है अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो लगता है तदनंतर वे एक पत्नी व्रति मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया तेरहवा मास आने पर एक दिन वे द्विजर प्रातःकाल त्रिपथ गांव ने गंगा के जल में स्नान करके ज्यो ही विरेश के निकट पहुंचे त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक अष्टवर्षी विभूति भूषित बालक दिखाई दिया उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी वह शैशोचित अलंकार और चिताभरण धारण किए हुए तथा अपनी लीला से हंसता हुआ सूत-सुक्तों का पाठ कर रहा था उस बालक को देखकर कर विश्वा नरमुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा तो बारंबार नमस्कार है नमस्कार है जो उनका हिजियोदगार फूट पड़ा फिर वे अभिलाषा करने वाले आठ पद्यों द्वारा बालरूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तमन करते हुए बोले विश्वानंद ने कहा भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है यहां अनेक कुछ भी नहीं है यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ शंभो आप ही सबके करता हरता हैं तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं